अब सब महाराज ये चोरे चाँकी से बिचहर चकित हो गए बोले गुरु जी कह क्या रहे हैं हाथ जोड़ वो सुनना चाहिए थे सुनो हम आज एक नई चीज देखकर करके आए बड़ा सुंदर कौतुक देखा एक ऐसा बढ़िया खेल देखा अरे हमने देखा आए सुन हम थे सुनकर ही आए हैं मैं दृष्टि में देखा हमने हम गए थे नंद बाबा के नंदनिकेत आनंद नंद बाबा का आनंद देखा हमने और कहीं नहीं निंद निकेता नया दृष्टम मेरे द्वारा देखा गया मैंने स्वयं देखा क्या देखा गो धूल भूषणतांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत जो वेदांत का प्रतिपाद्य सिद्धांत है वो सिद्धांत स्वयं निंद दादा के आंगन में नाच रहा है और तमाम बदन धूल भूषणित है गो धूल भूषणितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत वेदांत का प्रतिबाद सिद्धांत तत्व ये गोधूल से भूषणित अंगदाड़ा होकर बाबा के आंगन में नाच रहा ये मैंने देखा सुनसित कौतुकम नंद निकेतांग्रे मया दृष्टम गोधूल भूषण तांगो नृतित वेदांत सिद्धांत हमने नाचते देखा तो ब्रह्मा ने हम नाचते देख लिया तो ब्रह्मा के मन से सारे वो दूसरे दूसरे आवरण थे ये प्रेमियों के लिए ज्ञान का भी आवरण होता है जो प्रेम रूप को छिपा देता है आवरण भंग होना चाहिए ना आवरण भंग हुए बिना मूर्ति का प्राकट्य नहीं होता तो आवरण भंग हो जाता है तो यहाँ पर ज्ञान भी आवरण है यहाँ योग भी आवरण है यहाँ दूसरे साधन पे तो आवरण नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहेंगे यादव की वो जो भक्त लोग हैं तो केवल आप लीला सुनते हैं वो तीर्थाजन वासन और ये सब साधना वासना और ये उपासना सब नहीं करते तो जो तो केवल आपके प्रेमी में रहते सुनते ये आगे आवेगा आदि तो ब्रह्मा जी ने नाचते हुए भगवान को देखा विमुग्ध हो गए और चरण में उत्पन्न करके बोले कि हो प्रभु ये तुम्हारो अवतार सुलभ प्रकट सकर्सारोकर चर्म अनुग्रह करो भक्तों की इच्छा करो या की महिमा नहीं कही पड़े मोसे जो अनेक पति मरे सो साक्षात वस्तु अवतारी सो तुम जाने परत अवलंबत शशि और जात हो बन थे जैसे बामन चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता इसलिए मैं आपके महिमा कथन में सर्वथा समर्थ हूँ महाराज आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार। स्तुति के ये दो श्लोक हुए अब आगे इतना लंबा नहीं करेंगे है एक दिन अबे लंबा नहीं करेंगे आगे थोड़ा सा दो दो श्लोक कौन है अंधर के और दो श्लोक अंत के तीन चार श्लोक अंत के और बीच के श्लोकों का तो अर्थ कह दिया जा वृंदवन विहारीलाल सी जत्तम वंदे परमानंदमाधव श्रीमंन गोपाल बृंदारण्यपुरंदरम श्रीगोविंद प्रपदेह दीनाग्रहकार वंदे मुकुंदमरविंद दलाय चाक्ष कुे शखदशन शिशुपेशंदवन वंद चादपीठम वृंदवनालयुहु वसुदेवन नवजलधर वरण चंपकोदभाषिकनम विकसितश विस्फुर मंदहाशियम कनक रुच दुकूल चारुर्वचूल कम ंशी विभूषितकनीर गाभा फलाधरो नेत्र कृष्णत्मी तत्व न जाने जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी भगवान नंदनंदन ब्रजेन्द्र कुमार श्याम सुंदर का स्तवन कर रहे हैं और उन्होंने भगवान की इस बाल लीला बिहारी मधुरतम रूप की वंदना की और उसी का वर्णन किया उन्होंने ये भी ये कहा कि आपका जो स्वरूप है ये ये स्वेच्छा मय है पांच भौतिक नहीं है और केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं प्रयास मुद्पाश नम्क जीवंत सन्मुखरतादीय वार्ता मुख्यता श्रुतिगताशोजित जितोक्याय श्रुति भक्ति मुद से हो श्ये कवलबोधलबासौ क्लेशलये वशिष्यथे न्यज यथथस्थूल शादाखिना भूमन बहवोपयोगिन स्वदर्पिते हा निजर्म लबया विबु्य भक्व कथोपीतया जूचुति गति परा तथा भूमि महिमा गुण से चेबोमर्हत मलारात्म अव्रियावादोध्यामतया न चाथ गुणात्मस्ते गुणा विमा तीर्ण से कई शिश का कालरवा दृता सुकैर्भूपंसवे मि काुभास तत्णुकंपा सुसमीक्षण भुंजानैत्मत विपाक हृद्वापूर्भिध नमस्ते जीवे क्यों मुक्ति पदे सदायाक कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज के भगवान आप अजित हैं अजित का अर्थ है किसी भी साधन से कोई आपको वश में कर ले आप पर विजय प्राप्त कर ले ऐसे आप नहीं है सर्वसाधन ही रपी वशी कर तुम अशक्य किसी भी साधन के बल से आपको कोई जीत ले आप पर विजय प्राप्त कर ले वश में कर ले ऐसे आप नहीं आकित रहे और त्रिलोक्या तो ये ज्ञाने प्रयासम उदपास्य स्थानीय स्थितिता श्रुतिगता भवदीय वार्तां ये कहते हैं कि जो तृदीय स्वरूपे महिमा महिमादि विचारे विचार के द्वारा ज्ञान के द्वारा जो श्रम करते हैं प्रयास करते हैं और वो जो अपने स्थान पर रहकर स्थान का अर्थ क्या करते हैं बाकी वो तो सारे स्थान हैं सतार निवास स्थाने तिष्ठनता जहाँ तुम्हारे भक्त जन रहते हैं वहां रहकर और सन्मुख उन संतों के भगवत भक्तों के श्रीमुख से हैं उच्चरित हुए निकले हुए वो सहज शब्दों को उनके पास रहने से ही अपने आप जो सुनाई पड़ते हैं उन भवदीय वार् भवता भक्ता नाम चरित्र कथा तम वनो आपके और आपके भक्तों के चरित्रों को जो तन मन लगाकर बुद्धि लगाकर और इति जीवन वैसा ही बनाकर प्राण अंधार्य जो जीवित रहते हैं वे आपको जीत सकते हैं बहुत सुंदर भाव है मैंने भक्तों की भगवत प्रेमियों की आचार स्थिति क्या होती है बतलाया है वो क्या करते हैं स्वाभाविक वो क्या करते हैं तो दो बात वो करते हैं कहीं जाते आते नहीं कोई और प्रयास नहीं करते अपनी ज्ञान गरिमा से भगवान को वो जान लेंगे इस प्रकार की कभी वो कल्पना नहीं करते अपने मन में वो केवल आपके भक्तों के समीप रहते हैं और वे भक्त स्वाभाविक जो कुछ आपकी लीला कथा का वर्णन करते हैं स्वाभाविक उनको सुनते हैं और उसी सुनने के परायण अपने जीवन को बना लेते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ये भगवान उसे ब्रह्मा जी ने कहा तो ये जितनी भी दूसरी दूसरी बाह्य साधनाएं हैं ये सारी साधनाएं उचित हैं योग्य हैं इनका खंडन नहीं परंतु वे जो तुम्हारे प्रेमी भक्तजन हैं उनका जीवन तो एक ही बात में जा करके टिक जाता है आपकी मधुर मधुर लीला कथा सुनते रहें पर सुनते रहें आपके प्रेमी जनों के श्रीमुख से तो किता तो मैं बोलते चले जाते हैं कि जो भक्त जन हैं वे आपके स्वरूप की तत्व की ऐश्वर्य की महिमा पर विचार नहीं करते आवश्यक भी नहीं समझते और न इसके लिए वो आयास करते हैं श्रम करते हैं नवो तीर्थों में जाने का ये प्रयास करते हैं वे तो बस शांत चित्त से बिना व्यग्रता के जहां आपके भक्त संत रहते हैं उन अपने स्थानों में निवास करते हैं तो निवास करने योग्य तो स्थान कौन सा ये कहते हैं अपने स्थान में निवास करते हैं कहीं जाते आते नहीं स्थाने स्था तो वो स्थान कौन सा कहते हैं कि जहां आपके संत जन भक्त जन प्रेमी जन निवास करते हैं वही रहने योगी स्थान है बाकी सारे स्थान हैं क्योंकि वहां भवदीय वार्ता भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती जहां संतों का प्रेमी जनों का निवास नहीं है वहाँ भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती और सुनते सुनने को कहीं मिलती भी है तो वो विषय वार्ता के अधीन होकर मिलती है मन विषयों की भोगों की प्रधानता रहते हुए ही कहीं भगवत चर्चा होती है विषया विलाशा को लेकर विषया विषयाशक्ति को लेकर प्रत्येक कर्म में प्रेरणा और उद्देश्य दो रहते हैं कौन कर्म किस भाव से प्रेरित है और किस कर्म का क्या उद्देश्य है तो जो कर्म केवल भगवत प्रीति की प्रेरणा से संपन्न होता है और जिस कर्म का उद्देश्य भगवत प्रीति ही है वो तो है भजन असली और चाहे उसका रूप भजन भी हो और उसका निषेध नहीं वो किसी भारत से होना अच्छा है परंतु जिसकी प्रेरणा में विषय है और जिसकी सिद्धि में विषय प्राप्ति है माने जो किया जाता है भोगों की प्राप्ति के लिए और किया जाता है भोग सुख की प्रेरणा से वो विषय के अंतर्गत ही है वास्तविक भजन नहीं है तो वो स्थान का अनुसार जिस स्थान में ये प्रेमी लोग रहते हैं तो वो कहते हैं कि वो स्थान उनका वही है जहां पर प्रेमी संत जन निवास करते हैं बाकी सारा स्थान है भोगस्थान है आजकल बहुत से स्थान बर्गजिस्तान पाकिस्तान अमुकस्तान अमुकस्तान तो भोग स्थान और भगवत स्थान ये दो है एक जहाँ पर पुरुष प्रकटिस्थ होकर रहता है और एक जहाँ पर वो भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है भगवत चरणस्थ हो जाता है तो जहाँ पर भगवान के चरणों में स्थान मिले इस प्रकार की प्रेरणा मिलती हो वो स्थान तो स्थान और बाकी सारी सारी स्थितियां सारे स्थान अस्थान तो कहते हैं कि वे जो प्रेमी जन हैं वे क्या करते हैं कि वो अपने स्थान पर ही वो रहते हैं कहीं जाते आते नहीं स्थान का विचार भी है अपने भाव में ही वो निरंतर संलग्न रहते हैं उसमें कहीं भाव में व्यविचार नहीं होता उनके तो वो क्या करते हैं वो करते हैं यही एक काम कि आपके भक्तों के द्वारा प्रेमियों के द्वारा संतों के द्वारा जो आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गान होता है जो वार्ता होती है कथा होती है बस उसी को सुनने में भी लगे रहते हैं दूसरी चीज उन्हें सुहासिनी न जगत की चर्चा न जगत का और कोई विषय न जगत का और कोई काम वो बस लीला कथा भगवान की मधुर मधुर भक्तों के मधुर मधुर चरित्र उनके नाम गुण यही सुनते रहे बस यही एकमात्र उनका जीवन बन जाता है और उसमें उनकी बड़ी निष्ठा हो जाती है वो शरीर से मन से वाणी से तीनों के द्वारा वो आपकी चर्चा को ही जीवन का प्रधान सार मान लेते हैं और बना लेते हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करते हो भगवान का गुणगान श्रवण करने को मिले भक्तों के द्वारा संतों के द्वारा इसके परे कोई लाभ वो नहीं मानते दूसरी बात उनको सुहागी नहीं उनके लिए आदर की वस्तु और उनके लिए केवल आदर की वस्तु ही नहीं उनके प्राण धारण का अवलंबन जिस पर उनका जीवन निर्भर करता है वो वस्तु बन, बच जाती है केवल तुम्हारी मधुर चर्चा भगवान की मधुर चर्चा श्रवण के सेवा उनके जीवन का और कोई अवलंबन नहीं ये संतों की जो चरिया है वो यही है वो परस्पर में जब बैठते हैं तो भगवान की बात करते हैं वो कहते हैं तो भगवान की बात कहते हैं वो सुनते हैं तो भगवान की बात सुनते हैं मन भगवत चर्चा भगवत लीला कथा भगवान के नाम गुणगान ये उनके जीवन के सार सर्वस्व बन जाते हैं और फिर इसमें उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता ये परम सौभाग्य जो है ये परम सौभाग्य है भाला जिन लोगों को विषय वार्ता सुनने का अवसर मिलता है बहुत सब पूछिए तो वो मंदभागी हैं जो दुनिया के कलुष को कालिमा को गंदगी को कूड़े करकट को मलों को अंदर भरते रहते हैं और भरते रहने को बाध्य होते हैं वे बिचारे मंदभागी क्या करें उनको वही सुनने को मिलता है और फिर उसमें उनकी रसानुभूति हो जाती है ये बड़ा मंदभाग्य जब मनुष्य की पर परचर्चा पर निंदा दोष चिंता दोष न, पर परदोष ये देखने में और सुनने में जिनका मन लगने लगता है वो वास्तव में बड़े अभागे हैं मान मानव जीवन का जो असली उद्देश्य है उससे वो च्युत हो गए तो वो इसीलिए वो ग्राम ग्राम्य कथा जगत वार्ता विषय वार्ता तो सुनते हैं बड़े चाव के साथ पर जिनके सौभाग्य का उदय होता है जो वास्तव में भाग्यवान होते हैं उनको भगवान की लीला कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त रहता क्यों रहता है प्राप्त इसमें एक बड़ी विशेष चीज है वो इसलिए रहता है कि वो संतों के दरवाजों पर पड़े रहते तो वो संत जो हैं ये गैर चर्चा नहीं करते हैं अनृत के भय से इंद्रियों की चंचलता और बहिर्मुखता के डर से और दूसरे दूसरी सारी बातों के करने से मन में जगत आ जाएगा इसलिए भी वे संत मौन रहते हैं ये संत जो हैं सदा मौन रहते हैं जगत चर्चा के विषय में गुणवे रहते परंतु भगवत भगवत चर्चा भगवान के लीला गुण नाम गुण इत्यादि का कीर्तन ये तो उनका जीवन रहता इसके बिना वो रह नहीं सकते तो इसलिए उनके पास रहने वालों को भगवत चर्चा का श्रवण सुलभ रहता है अपने आप तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता